यजुर्वेद्यात्माध्यायस्य पञ्चमो मन्त्र कहिष्यते व्याख्या प्रदेश यजुर्वेद की चलीसवे अध्याय का पञ्चवा मन्त्र पठा जाय औख्यावि तन् रविद्रूरे तद्वन्द् मन्त्री आत्मा नेता अनुष्ठाने का विद्वाटिवोर विषय मन्त्रे है। तत् एजति सम्पते चलति मूर्दृष्ट्या तत् न एजति ते वा तत् दूरे अधमात्मस्य अकृतस्य अयोगिभ्य तत् अन्तिके समात्मनाम् योग्यान् समीपे तत् अन्तः अभ्यान्तरे अस्य सर्वस्य अभ्यस्य जगतः लीरसंहस्य वा तत् सर्वस्य साध्यस्य अस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षात्मकस्य वा यान्रह्म ए मूर्खो दृष्टि चलायवान् न ए अ अंश के सर्वात्मा विद्वान योगियों के समीप सद वर्वक्ष सब जगत वाली सब और सब वस्त सर्वक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप जगत के वाली बाहर भी वर्तमान है हवा हे अंशो वह ब्रह्म मूल की दृष्टि में कंपता रहता है वह आप व्यापक होने ऐसी कभी नहीं होगा जो जन उसकी आज्ञा से वृद्ध है वे इधर उधर भाग दे में भी उसको नहीं जानते और जो ईश्वर की आज्ञा का अंश वाले वे अपने आत्मा में भी अति ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जो ग्रह्मी आदि के बाहर भीतर अवयों ने अभिव्याप्त के अंतयामी रूप ऐसी सब जीवों के सब पाप सुन्द्र पूर्ण रूप कर्मों को जानता द्वारा साथ पर देता है वही सबको ध्यान रखना चाहिए और इसी से सबको डरना चाहिए ये है वे मंत्र में ईश्वर की स्थिति का वर्णन है एडी जो व्यक्ति स्वरूप प्रकार नहीं जाने उनकी मान्यता है कि ईश्वर चलता है गति कहता है ईश्वर के स्वरूप को ठीक न समझने के कारण करोड़ों लोगों ने ईश्वर के अवतार माने आज भी मानते उन शुद्ध बां को सुनते सुनते बार बाहराते दोहराते का मन दिमाग बुद्धि ी बही वे ईश्वर के स्वरूप स्वरूपे के ते समधा तु परिणाम ये निकला, ये करोड़ों लोग ईश्वर की पूजा करने वाले ईश्वर से दूर हो गए उनका संबंध कहें इतना बड़ा पौराणिक जगत है इतने विद्वान हैं संजाति है, ब्रह्मचारी हैं विद्यालय चलते हैं पर वो यही मानते हैं कि ईश्वर अवतार लेकर के आता है अवतार लेता है कहीं दो व्यक्तियों में संवाद धारण होता है उन्होंने अपना अपना विषय रखा एक कहा ने कहा ईश्वर अवतार देता है दूसरे ने कहा अवतार नहीं देता तो जो इस धर्म को मानने वाला व्यक्ति था कि ईश्वर अवतार नहीं देता उसने प्रश्न पूछ लिया कि ईश्वर जो अवतार देता है वो कांटे निकल के आता है और कहां उतरता है? ये बताओ. अब बताने वा सी बात है कि लेने का मतलब मो क्रिया तुम की चेगर की वयगा अो क्रिया नीतु अवतार का मत कु न अया जैसा वसा सुना रहे सत्य क्या है इसको मैं पूरा नहीं मानता मनता अर्थात् जि व्यक्ति संवाद हुने सुनायावादी व्यक्ति म् स्वीकार मे बात गलत है मे बा बुल् गलत ीक है अव सी सी बात है कि ईश्वर की से चलेगा आएगा और कहीं निकलेगा बैठेगा उठेगा कहीं तो जाएगा आपने पंच अवैध सुने न्याय के पंच से सिद्ध करना पड़ेगा वैसे कहने मात्र के जो है कुरान वाले कहते हैं खुदाने क्या संसार बने ये चक्कर में पड़े ये पुता नहीं की बच्ची से कितनी इनकी कितनी लंबी जोड़ी कहेंगे वंश और ये जब हम बात करते हैं तो उसका सही उस रूप सामने आ जाता है भाई आप ये कहते हैं इस अवतार लेता है तो आप हमको समझाइए अवतार लेना लेता है तो कहते लेता है उदाहरण दृष्टांत लोग अब कोई दृष्टांत नहीं कोई उदाहरण के ईश्वर विषये तर्क वितर्की है। और कितने लोग को ये करते हैं अब भी कि समाजी समाधि होते हैं। जो सही ईश्वर को माने वो नास्ति पाठि <laughs> एक एक जन समुदाय में मवचन लया आध्यात्मिक विषय पर और एक साधु जी प्रवचन को सुनकर के ये कहेंगे आर्य समाज में वेदांत के जानने वाले भी हैं आर्य समाज में वेदांत के जानने वाले भी हैं उसको आज तक पता नहीं था कि ईश्वर वाले समाज के लोग कैसे मानते हैं कैसे जानते हैं इन लोगों ने क्या कि दक्षिणा है करोडो रो सार मे जांगे हारे हा चले जी यदि ईश्वर समने आग जीर पूरि का जा और जन अवतार भिन्न भिन्न दान दक्षिणा हती कहीं कहीं तो बेचारे के पैर टिकने चाहिए आर्य समाज के इस सिद्धांत को वैदिक सिद्धांत को मांगने पर ये दूसरे पाठ पूजा पाखंड चल रही थी भुविश्वर राजधानी उड़ीसा की वहीं योगेश यादव बहुत लंबे काल पर हिमत गया और कितने ही लोग वहां पर मंदिरों को देखने गए और मंदिरों की स्थिति कैसी देखी हमने इस गांव में चले जाओ घर ही घर दिखाई देते हैं कई कच्चा कहीं मक्का हैं। उसको हम मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं, मंदर मंदर देते हैं। <laughs> अब इधर मंदिर उधर मंदिर मंदिर को देखने वाले भी बहुत थे और पुजारी भी बहुत भिन्न थे और उनका भाव सुनाता हूं ये अमुक देवता है ये अमुक देवता कीर्ति है जो इसकी पूजा नो इ पाठ न एकल्याणोता दूसरा काता है ये अमुक देवता है पूजा नो के मे विषो प्राप्त न अपि अपि देवता की भिन्न भिन्न पूजा पूजा पूजा नो न रै मैं तो विद्वानों ने यह बात देखी संभाली अर्थात इस विपरीत ईश्वर को मानने वाले विद्वान तो कहीं मान के चक्कर में कहीं हस्ता चक्कर में कहीं संस्थान के चक्कर में वो आगे नहीं उम्र पाए हमने सुना है महर्षि राम सरस्वती जी का जब विश्व का सातरा चलता था ईश्वर अवतार नहीं देता तो पंडित बाल शास्त्री और विशुद्धानंद महान विद्वान् माने पौराणक जगत मे उषिरम प्रवचन विचारो सुन विद्वानो न ये बा स्वीकार बता महर्षिरम् आ मे सा का के औरके प्रचारे और बहु बा कल्याण बता यदि आज बात हैं तो हमारे आ बामाे पाठ मो और सम्मान है वो हो जाएगा विदाये हि सनसम्पत्ति मिले पूजापाठ न ये स्थिति एक वर्गरगे एक स्वभा क्या है कि हता आग्रह है व्यक्ति संस्कारो लेता ले पेको छोडता हि कोई भी आग्रह बना लो विचार आज तक जो आपके बने हैं उनको व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता और कई बार ये होता है कि पहले उसने मान्यता बनाई फिर वो मानता है मरने की यह मान्यता छोड़ती तो मेरा निराश हो जाएगा इसलिए चलता है कई बार पहले लोग गुरु बना हैं पहले किसी और फिर उन्होंने कहा कि आप किसको गुरु मानते अमुख व्यक्ति को पूजा पाठ गुरुजी गुजी सिखाया दूसरा व्यक्ति कहता है ये विधि है वेद के अनुरूप वेद कनुकूलो छोड दो त्रिविधि पाठ करो गुरुजी बता इसको छोड़ दो मे बा नस हो छोडनेकलो हि यदि ऐकार हा लगे होगे तु भुरासा लेगा औरसा प्रतीत ईश्वर को अवता ईश्वर तु सर्वाशक्तिमाग उतर सकता हेतु दे हे लोग कि भ जाना ईश के क्यालु य वही निकलना और आना ये तो फल शक्ति वाले के लिए होता है जो सर्वशक्तिवान है वो निकल भी सकता है घुस भी सकता है ये है। जो दर्शनों की विद्या नहीं पढ़ते उनकी बुद्धि ब्रह्म डाली जाती है दार्शनिक विद्या जिसको आती है वो ब्रह्म नहीं पढ़ सकता ये लोग अब नई तस्बंधे को उतरी अब एक ब्रह्मा तुम्हारी मत है ब्रह्मा कुमारी मत लगभग पचास वर्ष से चला हुआ है अब नया ईश्वर नई कल्पना और नया साहित्य इतना लंबा चौड़ा तैयार कर दिया दक्षिण भारत में उत्तर चले जाइए इनकी संस्थाएं खूब संचालित हो रही है परमाणु के लिए तैयार अब ध्यान देना प्रयोग इनका ईश्वर है एक जगह रहता है परमधाम नाम इन्होंने कल्पना की है आज का विज्ञान कितनी दूर जा चुका है पर हम की थी जब तक हाथ नहीं लगी लगेगी नहीं मिल रही चलो नहीं मिल रही तो शब्द से ईश्वर करो हमने पूछा कि ये बताओ कि ईश्वर एक जीवन रहता हुआ सब कुछ को कैसे जानता क्योंकि सर्वज के वो भी मानते ईश्वर मानते परम धाम में रहता है ईश्वर और वहां बैठा बैठा सारा इक्कीस सारी चीजों थी को जान लेता है तो एक तो तर्क से भी उतर हैं और एक एसुआ भाग्य उत्तर देते हैं एसुआ भाष्य उत्तर कैसे देते हैं जब यह पूछा जाता है कि कैसे जानता है एक बेटी है वो जान नहीं सकता उन्होंने नहीं जान सकता है क्योंकि ईश्वर हेतु जगा बावा जान है क्यों जान क्योंकि सकताकता ईश्वर है ईश के बात लिए है। अब अब बात बताओ तो सही कुकि अन बिकुल् ठिकि बादो सह जन बताव कि हा ईश्वर होने से दी होने से प्रशक्शन कुछ भी होने से एक दे दिए होने से, वो सब कुछ जान लेके हो सकता और बोलो कोई अपना अपना परीक्षण भी कर लो कि भाई आप पढ़ते हो दर्शनो तो खा लेना कभी नहीं हो सकता एक देशी जो है सब बातों को नहीं जान पाता उस समय ये क जान सकता है तो दोनों की बात ना हो ये तो आपकी बात और उसकी सवाल आगे खड़ी होगी खंडन का हुआ। आपने कहा आगे नहीं जान सकता उसने कहा जान सकता हाँ जी वो बोलेंगे उनकी दृष्टि में गलत हो जाएंगे आप सरण जाकूद तो नहीं है उसमें ज्ञान की चर्चा करनी है देखो, अरे बताओ, टोके ऐसे, ऐसे ऐसी से आप नाराज तु देना, दुखी हो हो जाते तो तो उससे जाएगा। जते आए सूचा तु के लिए उ नाराजो च जा क्या सी उत्तर अस्थि किं दि जगा इता हा जगा पदानी दर्शन जाता हा जगा पदान्तर्यामया सर्वास सिद्धान्त ठिक काले तु इश दया गल को ओ पके दे दृष्टान्त मांगा है कि भाई ऐसे दृष्टांत दो बताओ तब तो तुम्हारा इस समय सिद्ध होगा ऐसे कई हिमाचल से थोड़ा ही हो जाएगा पर मैंने एक अंश पूछा है वो बड़ा चलता रहता है उन्होंने ऐसु क्या दिया क्योंकि वही एतु जो दिया गया है वो गलत क्यों है ये बात पकड़नी चाहिए तो है लेकिन वो ये तो बैठा कर गया नहीं थे तब नहीं जाते अच्छा अगर अच्चाो ये की केनि तु परीक्षा ब्रह्मकारि नियज ब्रह्मकारी परीक्षा अहं बता दोषकाली बता हु बा प्रति द्वारा दोराजी बा की प्रतिज्ञाम प्रति या का समीप वी बात अपने में हेतु री जो बात वा सिद्ध हेतुं जाति अपि ता बात पक्रोजिवाद सुबट बुद्धि है या काष्ठबुद्धि है <laughs> या बुद्धि डेडब बुद्धि कोसे है अब जो तेल बुद्धि झगा झक पकटा जाता अग्री बा सूच बूज आगे आगाता औ लडबुद्धि ह सा बता सा बन्ध सा बा सा बन्ध छा बता उपार लक्कड बुद्धि उतना उना रक्षेगा न ईशो न ु जो न समोया की भा ईश्वर जो है जो चलना मानते समते ईश्वर सत् न ए वो चलता ईश्वर के कहा तद् दूरे उ अज्ञान अधर्म विपरीत आचर है तद् दूरे ईश्वर सदा दूर बना संबन्ध न जुट पाता तदु अन्ति योगाभ्यासी है सत्यवादी सत्यमानि है विद्वान् है वो पंक्ति के उनके निकट ही ईश्वर में जाता है और सदरस्य सर्वस्य जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं प्रकृति आदि और मोटी से मोटी जो चीजें हैं सदअ सर्वस्व तदु सर्वस्य सेवा यद वो उनके अंदर भी है और पार भी है ऐसा मान के जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है उसको ईश्वर प्राप्त होता है अब जाओ